यथार्थ शरणागति का स्वरूप भगवान राम बंदरों को भागते देखते हैं तो तुरंत सुग्रीव लक्ष्मण जी से कहते हैं सुन सुग्रीव विभीषण संभार हुसैन, मैं देखाऊ खल बल दलही बोले इन्हें विश्राम की आवश्यकता है ये लड़ते लड़ते थक गए हैं मैं लड़ने जा रहा हूँ एक बात याद रखिएगा भगवान श्री राम को बंदरों की ही चिंता नहीं है राक्षसों की भी चिंता है एक बार ऐसी लड़ाई छुड़ी कि न बंदर पीछे हट रहे हैं और न राक्षस बंदर तो यह सोच रहे हैं कि प्रभु कितने उदार हैं कि हमारी कायरता को भी कायरता नहीं माना तो प्राण चले जाए तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे राक्षस सोचते हैं कि हटकर पीछे जाएंगे कहाँ पीछे तो रावण तलवार लिए खड़ा है इस तरह से कोई पीछे हट ही नहीं रहा है उनकी दृष्टि राक्षसों पर पड़ी उन्हें दया आ गई तब भगवान राम ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होकर कहा गंदुद्ध देख हुकल श्रमित भय अतिबीर दोनों ओर के लोग लड़ते लड़ते थक गए हैं अच्छा होगा कि हम और रावण लड़ें और आप लोग दर्शकों की भांति देखें मानो श्री राम को यह चिंता है कि राक्षसों को भी विश्राम मिलना चाहिए श्री राम की यह शीलता उदारता सारे राक्षसों को सम्मोहित कर लेती है वस्तुतः विभूषण की यह समस्या थी उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी अपने हृदय को बाँट रखा था कि ठीक है वह बुरा है पापी है तो दूसरों के लिए है मेरे लिए बहुत अच्छा है रावण एक बड़ा चतुर राजनीतिज्ञ था जब उसने देख लिया कि विभीषण तो भक्ति भाव का प्रेमी है तो उसके लिए एक मंदिर बनवा दिया कि पूजा क्या करें। विभीषण सोचते थे रावण कितना अच्छा है कि मेरे लिए मंदिर बनवा दिया पूजा की सुविधा दे दी पर रावण तो अनुभवी था पिछले जन्म की भूल उसने नहीं दोहराई यही रावण पूर्व जन्म में हिरण्य था उसने प्रहलाद को भगवान का नाम लेने से रोका तो प्रहलाद को पाँच वर्ष की अवस्था में ही भगवान मिल गए और हिरण्य का वध हुआ रावण बना तो समझ गया कि यह रोकना टोकना बिल्कुल ठीक नहीं है सुविधा देना ठीक है उसने बहुत बढ़िया उपाय निकाला कि यह मंदिर में पूजा करते रहे और हम बाहर मनमानी करते रहें इसमें क्या बुराई है क्या हम लोगों ने जीवन में यही बंटवारा नहीं कर लिया है भीतर विभीषण का पूजन भी चल रहा है और बाहर रावण का अत्याचार भी चल रहा है बस यही संकेत था हनुमान जी संत हैं सत्संग क्या बताता है मानो जीव सो रहा था तो वहाँ संत आ गया तब संत ने जो संकेत दिया वही संदर्भ कथा याद रखिए पूजा पाठ केवल सद्गुणों का ही प्रतीक नहीं होता कभी कभी उसके मूल में कुछ अन्य भाव भी होते हैं पूजा विवेक से है तो धन्य है अगर मोह दुविधा दे दे तब तो फिर सावधान होने की बात है कहा जाता है कि एक सज्जन नित्य प्रति प्रातः काल चार बजे उठकर प्रार्थना करते थे एक दिन कुछ आलस्य आ गया देर हो गई उठने में किसी ने आकर जगा दिया जब जाग जगा दिया तो उन्होंने गदगद होकर उसे प्रणाम किया और प्रार्थना की कितना आपने उपकार किया मुझे सोते से जगा दिया आप कोई संत है अपना परिचय दीजिए जगाने वाले ने कहा कि आप पूछ रहे हैं तो मेरा सच्चा परिचय तो यही है कि मैं पाप हूँ नहीं नहीं आप पाप होते तो क्या मुझे प्रार्थना के लिए जगाने की कि किसुला, जगाते की तो उसने बताया कि देखिए मैं तो हूँ पाप ही लेकिन दो बरस पहले तुम्हारी नींद लग गई थी समय पर नहीं उठ पाए थे तो जब नींद खुली तो तुम इतने व्याकुल होकर रोए कि भगवान के बिल्कुल पास पहुँच गए मुझे लगा कि आज भी तुम उतने ही व्याकुल हो जाओगे तो भगवान की गोद में पहुंच जाओगे इसलिए अच्छा है कि जगा दें यंत्र की तरह जब पूजा पाठ कर लें पर भगवान के पास तो न जाने पावे तो रावण पूजा की सुविधा इसलिए देता है कि भाई ठीक है पूजा पाठ करते रहो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे तुम्हारे लिए मंदिर यही बनवा देते हैं राम के पास जाने की क्या आवश्यकता है यही रहो तब संत आकर उस भ्रम को दूर करता है वह विभीषण का कोई को भाई कहकर पुकारता है तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता। तो ये दो सूत्र थे तुम किस नगर में बैठकर पूजा पाठ कर रहे हो किसने तुम्हें यह सुविधा दी है वह जो सुविधा दे रहा है क्यों दे रहा है अगर तुम धर्म का पालन करते हो तो सच में तुम्हारा भाई कौन है यह सूत्र ही उनको आगे की ओर बढ़ाता है इसके बाद की चर्चा कल करेंगे आज इतना ही